प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा कुछ लोग देवी भागवत को उप पुराण मानते हैं क्या यह मान्यता ठीक है समाधान किसी के कहने से कोई निर्णय नहीं होता उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है इस बात में बहुत बड़ा विवाद है कि अट्ठारह पुराणों के अंतर्गत देवी भागवत को लिया जाए या श्रीमद्भागवत को सत्रह पुराणों में तो कोई विवाद नहीं है विवाद इन्हीं दोनों में से है कि 18वां किसको माना जाए साक्त लोग देवी भागवत को मानते हैं तो वैष्णव लोग श्रीमद भागवत को विचार किया जाए तो भागवत शब्द दोनों में है श्लोक संख्या भी दोनों में 18, 18,000 है भगवत तत्व का दोनों में ही विशद रूप से वर्णन किया है ऐसे में निर्णय करना कठिन है फिर भी बहुत से विद्वान लोग देवी भागवत की प्राचीनता पर बल देते हैं अनेक ग्रंथों में बहुत जगहों पर देवी भागवत के श्लोकों का उद्धरण मिलता है जैसे सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने देवी भागवत के श्लोकों का उद्धरण किया है यह बात नवी शताब्दी की है इसके बहुत काल बाद तक भी किसी वैष्णव आचार्य ने भागवत के श्लोकों को उद्धरित नहीं किया यहाँ तक कि ग्यारहवीं शताब्दी में विद्यमान रामानुजाचार्य तक भी किसी ने श्रीमद्भागवत की चर्चा नहीं की यह सब कुछ होने पर भी जहां भागवत शब्द आया है वहां इन दोनों को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कौन प्राचीन है और कौन अर्वाचीन इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहिए आजकल श्रीमद्भागवत पर बहुत कथाएं होती है लोगों की बहुत श्रद्धा है जिससे उनका कल्याण हो रहा है अतः तो किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए जिज्ञासा कहते हैं पुराणों की रचना द्वापर में हुई है ऐसे में सतयुग और त्रेता युग में क्या पुराणों की कथा नहीं होती थी समाधान सतयुग और त्रेता युग में भी पुराणों की कथा होती थी क्योंकि इससे पहले भी द्वापर कई बार आया था यहाँ पर कौन सी घटना किस कल्प की है इसमें कोई तारतम्य नहीं है तात्पर्य नहीं है जिज्ञासा रामचरित में लिखा है हो ही जो राम रचि राखा दूसरे स्थान पर लिखा है कर्म प्रधान विश्व करिराखा इन दोनों बातों में परस्पर विरोधाभास लगता है कृपया स्पष्ट कीजिए समाधान कोई दो बातें अलग अलग प्रसंगों में कही गई हों तो उसमें विरोधाभास दिखने में भी विरोधाभास नहीं समझना चाहिए जहां कर्म की प्रधानता बताई है वहां उनका तात्पर्य है कि तुम आलसी मत बनो पुरुषार्थ करो क्योंकि जैसा बीज बोोगे वैसा ही फसल काटोगे इसलिए तुम अच्छे कर्म करो जहाँ उन्होंने कहा है कि वही होगा जो राम जी चाहेंगे वहाँ उनका तात्पर्य है कि अपना कर्तव्य कर देने के बाद तुम माथापच्ची मत करो जो राम जी को करना होगा वही करेंगे मृत्यु आनी होगी तो आएगी और बचाना होगा तो बचा लेंगे अनावश्यक चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है तुम तो अपना पुरुषार्थ मत छोड़ो दूसरी बात जहाँ पर अपने को समझ में नहीं आए वहां पर भी भगवान पर छोड़ देना चाहिए इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इन चौपाइयों में कर्म की उपेक्षा की जा रही है जिज्ञासा शास्त्र कहता है द्वितीयाद वही भयम भवती गृहदारण्यक उपनिषद दूसरे से ही भय को प्राप्त होता है पर देखा जाता है कि भय प्राप्त होने पर व्यक्ति दूसरे को ही पुकारता है इस विरोधाभास का क्या समाधान है समाधान भय प्राप्त होने पर दूसरे को पुकारता है यह बात की बात है पर शास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव को भी देखना चाहिए कि यदि आपके मन में कोई दूसरा ना हो तो भय लग सकता है जब अपने को शरीर मान लिया तो दूसरा अपने से बाहर लगता है चाहे वह भूत प्रेत हो या अन्य कोई प्राणी इसलिए भय देने वाला द्वितीय उसको पहले दिखेगा तभी वह किसी को सहायता के लिए पुकारेगा